भारतीय दर्शन योग दर्शन ईश्वर योग शास्त्र में ईश्वर का महत्वपूर्ण स्थान है चित्त के वृत्तियों का निरोध करना ही तो योग है ईश्वर या उसके वाचक प्रणव के जप से तथा उसके अर्थ की भावना करने से चित्त एकाग्रता को प्राप्त करता है जिसके द्वारा क्रमशः चित्त वृत्तियों का निरोध होता है इसलिए ईश्वर के संबंध में यहाँ विचार करना आवश्यक है पतंजलि ने योग सूत्र में ईश्वर का क्लेश कर्म विपाका शरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर लक्षण किया है अर्थात अविद्या अस्मिता राग द्वेष तथा अभिनिवेश इन पांच क्लेशों से पुण्य एवं पाप कर्मों से कर्मों से उत्पन्न जाति आयु तथा भोग रूप फलों से उनसे उत्पन्न वासनाओं से जो चित्त में रहते हैं असंस्पृष्ट एक विशेष प्रकार के पुरुष को ईश्वर कहते हैं उपरयुक्त वासनाओं के कारण ही जीव को भोग करना पड़ता है परंतु ईश्वर इन भोगों से असंयुक्त है ईश्वर के स्वरूप को अन्य जीवों के स्वरूप के साथ तुलना दिखाकर स्पष्ट करना आवश्यक है प्रश्न होता है कि ईश्वर क्या केवली पुरुष के समान है समाधान में कहा जाता है नहीं प्राकृतिक वैकारिक तथा दाक्षिणक इन तीन बंधनों से मुक्त होकर ही जीव केवली पुरुष होते हैं किंतु ईश्वर में न कभी बंधन था और न कभी होगा इसलिए ईश्वर केवली पुरुष से भिन्न है मुक्त पुरुषों से भी भिन्न ईश्वर है क्योंकि मुक्त पुरुष पहले बंधन में रहकर पश्चात मुक्त होते हैं जैसे कपिल आदि ऋषि पहले बंधन में थे पश्चात मुक्त हुए ईश्वर पूर्व में कभी भी बंधन भी नहीं था इसलिए मुक्त पुरुषों से भी भिन्न ईश्वर है प्रकृति को ही आत्मा समझने वाला पुरुष शरीर का नाश होने पर अर्थात मरने पर प्रकृतिलीन हो जाता है अथवा प्रकृतिलीन पुरुष मुक्तवत होकर भी पुनः हिरण्यगर्भ के स्वरूप को धारण करता है इस प्रकार प्रकृतिलीन पुरुष को उत्तर काल में बंधन होने की संभावना रहती है ईश्वर को उत्तर काल में भी बंधन नहीं होता इसलिए ईश्वर प्रकृति विलीन पुरुष से भिन्न है ईश्वर में ज्ञान शक्ति इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति आदि गुण है इसीलिए यह ईश्वर कहा जाता है प्रकृष्ट सत्य रूप उपादान के कारण ही ईश्वर में शास्वतिक उत्कर्ष है अर्थात ईश्वर में अनादि विवेक ख्याति है सर्वज्ञता तथा सर्वभाव भावाधिष्ठातृत्व है यह सर्वापेक्षा उत्तम अर्थात निरतिशय है ईश्वर से अधिक अतिशय गुण संपन्न दूसरा कोई नहीं है ईश्वर वही है जिसमें उपरयुक्त गुणों की पराकाष्ठा हो इन बातों का ज्ञान हमें शास्त्र से प्राप्त होता है ये सब अनादिकाल से ईश्वर में है अतएव ईश्वर सदैव ईश्वर है अर्थात ऐश्वर्य सम्पन्न है तथा सदैव मुक्त है यह सर्वज्ञ है यह जानना चाहिए कि ऐसी स्थिति में भी यह एक पुरुष विशेषी है इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि पतंजलि ने सांख्य शास्त्र के प्राचीन तत्वों के अतिरिक्त ईश्वर रूप में एक भिन्न तत्व नहीं माना अनेक प्रकार के वक्षणों से युक्त होने पर भी यह एक प्रकार का पुरुष विशेषी है इसे अपने उपकार के लिए कुछ करना नहीं है फिर भी प्राणियों के प्रति अनुग्रह करना इसका उद्देश्य है ज्ञान तथा धर्म के उपदेशों के द्वारा कल्प प्रलय तथा महाप्रलय में संसार के लोगों का उद्धार हम करेंगे इस प्रकार जीवों के प्रति अनुग्रह देखने की प्रतिज्ञा ईश्वर ने की है यह पूर्व के कपिल आदि गुरुओं का भी गुरु है प्रणव ईश्वर का वाचक शब्द है इसका जप एवं इसके अर्थ की भावना करने से चित्त की एकाग्रता होती है यही पुराणों में कहा गया है स्वाध्यायाद आम योग आसीत योगा स्वाध्याय आम आमनेत स्वाध्याय योग संपत्तिया परमात्मा प्रकाश होते अर्थात प्रणव के जप के द्वारा योग का अभ्यास करे समाधि की प्राप्त होने पर पुनः प्रणव का जप करना चाहिए इस प्रकार स्वाध्याय अर्थात जप एवं योग संपत्ति अर्थात असंप्रज्ञा समाधि इन दोनों से परमात्मा का साक्षात्कार होता है चित्त विक्षेपों का नाश ईश्वर के परिधान से प्रत्यक्ष चेतन अर्थात अपने स्वरूप का साक्षात्कार होता है और योग के विघ्नों का अर्थात व्याधि चित्त की अकर्मण्यता ज्ञान संशय समाधि के साधनों की भावनाओं का अभाव प्रमाद शरीर और चित्त का आलस्य तृष्णा विपर्य ज्ञान मधुमति आदि समाधि की भूमियों की अप्राप्ति भूमि में स्थिर होकर न रहना इन नौ चित्सों का नाश होता है मुक्ति का साधन, समाहित चित्त होकर ईश्वर के चिंतन से बुद्धि निर्मल हो जाती है योगी के मन में इच्छा के अनभिघात रूप ऐश्वर्य का क्रमिक संचार होता है इसमें भी बहुत विघ्न होते हैं उन विघ्नों का नाश ईश्वर के ध्यान से होता है इसलिए चित्त को समाधिस्थ बनाकर मुक्ति को प्राप्त करने के लिए ईश्वर का चिंतन एक बहुत ही उपयुक्त साधन है